देवी भागवत तीसरा स्कंध है व्यास जी कहते हैं उस समय सीता के आंखों से आंसू गिर रहे थे यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था फिर भी लीला व सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन क्षुप्त हो उठा कुछ समय तक वे चुप रहे फिर जनकनंदनी जानकी से कहा क्षितिजे आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कर डाले इतने अहित कर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया राजन इस प्रकार कहने के पश्चात वीर व लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी वे बड़े दुखी थे उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर कर आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से पूछा कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेले ही ईश्वर में कौन हो वामु तुम किसकी पुत्री हो कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है सुंदरी तुम क्यों एक स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए ठहरी हुई हो प्रिय तुम देव के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है व्यास जी कहते हैं रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी जान उत्तर देने लगी दर वर्ष उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण यति ही जान पड़ा सीता ने कहा एक समृद्धशाली राजा है उनका नाम महाराज दशरथ हैं उनके चार लड़के हैं उनमें सबसे बड़े लड़के जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है मेरे पतिदेव हैं राजा ने मेरे स्वामी को चौदह वर्ष के लिए वनवास दे दिया इसमें कई कई निमित्त बनी थी अतः लक्ष्मण के साथ वे यहाँ निवास करते हैं मैं जनक की पुत्री हूँ मुझे लोग जानकी कहते हैं भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन मन में रहती हूँ स्वर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति गए हैं फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी इसी क्षण उधर जाना हो गया है उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृत्तांत है मेरे पतिदेव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे वे आकर आपकी विधिपूर्वक पूजा करेंगे सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं तथा आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं यहीं पर यह आश्रम बना है इसी से मैं आपसे पूछती हूं। आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन है ने कहा, मैं लंका का समृद्धशाली राजा रावण हूं। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है सुंदरी तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बना लिया है वरारोहे अभी बहन सुनप्रखा की प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ खर और दूषण दोनों भाई जन्म में मारे गए यह समाचार मुझे मिल गया था अतः अब तुम उस मानव को छोड़कर मुझे नरेश को अपना स्वामी बनाओ राम राज्य से च्युत हो गया है उनके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है सुंदरी तुम मेरी पटरानी बनो मंदोदरी तुम नीचे होकर रहेगी मैं तुम्हारा दास हूँ तुम मेरी स्वामनी बनने की कृपा करो संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है जानकी अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो अबले, तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी उस समय जनक ने यूँ कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ से टूट जाएगा इस भय से मैं स्वयंबर में गया ही नहीं परंतु तभी से मेरा विराह तुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है तुम इस वन में रहती हो यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो